श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, ब्रह्मा, कृष्ण गुरुर्ब्रमा गुरो देवो महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री गुरवे नमः, तस्म श्री गुरवे नमः आज हम प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न में प्रवेश करेंगे पहले प्रश्न में उन्होंने पूछा ये दुनिया कैसे कहा से आती है तो दुनिया का प्रारंभ होता है जब द्वैत का प्रारंभ है भोक्ता और भोग्य भोक्ता प्राण है और भोग्य प्रकृति है जहाँ ये भोक्ता भोग्य आ गए वहां से संसार शुरू हो गया उसके पश्चात द्वितीय प्रश्न में ये पूछा था कि ये इस बाण को इस देह को किस प्रकार से रखा जाता है इनको कौन देवता धारण करते हैं कौन इनको प्रकाशित करते हैं इनमें श्रेष्ठ कौन है ये दो प्रश्न हुए और तीसरे प्रश्न में अथ हैनम कौशल्याश्वलायन पप्रछ भगवन्कुतेश प्राणोजा कथम आयातिशरे वा प्रभज कथम प्रादिष्टते केन उत्क्रामते कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मी इस प्रश्न में इस बहुत ही सूक्ष्मता से जिसको हम आत्मा आत्मा कहते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया है प्रश्न ये है अश्वलायन ने पूछा कि ये प्राण माने जीव ये जीव शब्द का प्रयोग करते समय मुझे डर लगता है क्योंकि जहां इस जीव शब्द का प्रयोग हो गया वहां हमारे दिमाग में यही बात आ जाती है जैसे हरेक जूते को एक सोल होता है उसी प्रकार से हर एक देह में एक सोल होता है देखो जीव यह व्यक्ति नहीं है जीव यह अभिव्यक्ति है लहर यह व्यक्ति नहीं है लहर यह समुद्र की अभिव्यक्ति है बल्ब में जो प्रकाश है ये बिजली की अभिव्यक्ति है प्रकाश व्यक्ति नहीं है बल भले व्यक्ति हो देह भले व्यक्ति हो लेकिन इस देह में प्रकट होने वाला जो जीवन है इसीलिए संस्कृत भाषा में हिंदी में शब्द आता है जीव व न जी नहीं न माने नहीं देखो इस जीव के चक्कर से अपने को छुड़ाना है निदानता का यही सौंदर्य है कि मैं को मुक्त नहीं कर सकता कोई हमको मैं से मुक्त होना है और ये मैं कौन है यही पता नहीं तो हम क्या करते हैं अपने सुख दुख के लिए आइए महाराज जी महाराज जी कह क्षमा करना मैं नहीं पहना उठ करके जब तक के ये हमारे बुद्धि में बना रहेगा कि मैं जीव हू मैं पापी हूँ मैं पुण्यात्मा हूँ मुझे स्वर्ग में जाना है नरक में जाना है तब तक के हम मोक्ष से करोड़ों मील दूर है देखो तो यहां यही मुख्य प्रश्न उठाया है कि ये जीव का प्राण का जन्म कैसे होता है देखो सो किस प्रकार से यह प्राण भगवान कुत ऐसा जायते ये जीव कहां से जन्म लेता है ध्यान से सुनना माँ बाप बच्चों को केवल देह मात्र देते हैं देह में रहने वाला देही ये माँ बाप की उत्पत्ति नहीं है देखो एक ही माँ बाप चार लड़के बड़ा लड़का बड़ा शांत ज्ञान में निष्ठा रखने वाला वैराग्य से युक्त दूसरा लड़का लीडर बनना चाहता है तीसरा लड़का दुकानदारी करना चाहता है और चौथा लड़का गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो एक ही माँ बाप के चार बच्चे पहला ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय तीसरा वैश्य चौथा शूद्र गवर्नमेंट सर्वेंट माने शूद्र क्योंकि गवर्नमेंट सरोन कौन होते हैं जो बिना काम का पैसा चाहते हैं उनको गवर्नमेंट सरवन कहते हैं यहां जितने गवर्नमेंट सरोट हो गए बुझे मारेंगे हु केयर्स सच तो सच है ना देखो तो यदि हम अपने बच्चों को निर्माण करते हैं तो उसमें से हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है केवल देह मात्र जैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए मकान बना के खरीद के रख देते हैं रहने के लिए एक मकान है लेकिन दो चार और खरीदते क्यों फिर उसको किराए भी चढ़ा देंगे रेगुलर इनकम आता रहेगा उस मकान को बनाने के पश्चात उस मकान में रहने वाला किरायादार कौन होगा उसने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर इस उस मकान के मालिक का कोई अधिकार नहीं कोई कंट्रोल भी नहीं देखो तो यह जीव कहां से आता है देखो संतो इस पर चिंतन करना है आज तो कहते ये सब प्राण जाते जायते कथम आयाती अस्मिन शरीर और फिर ये जो प्राण ये जो जीव है ये देह में कैसे प्रवेश करता है देखो भागवत महापुराण में आता है कि पांचवे महीने में जीव देह में प्रकट हो जाता है ऐतिर उपनिषद में आता है कि भगवान ने ये दुनिया निर्माण करी और अनेक प्रकार के देह निर्माण किए गाय भैंस घोड़ा गधा लेकिन मजा नहीं आया फिर उन्होंने मनुष्य देह निर्माण किया आहा फिर मजा आया फिर उन्होंने कहा कि मेरे सिवा ये देह तो बकवास है कोई मकान बांध के रखे और रहने वाला नहीं हो तो फिर उन्होंने उस देह में प्रवेश किया ऊपर से ब्रह्मरंद्र से जैसा उन्होंने देह में प्रवेश कर दिया उसी क्षण वो अपने आप को देह से बांधे हुए एक व्यक्ति समझने लग गए देखो और ये उनकी जो गलती है इसी गलती को कहते जीव भाव देखो महाराज जैसे हरेक आदमी जब शादी करता है तो हरेक आदमी को पति ही कहते हैं तो पति यह व्यक्ति नहीं है यह सामान्य नाम है वैसे ही यह जो जीव जीव लेकर के हम परेशान होते है जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है कस्मिन आयाती अस्मिन शरीरे है ये बताइए शरीर में जीव का प्रवेश कैसा होता है भगवान कहते पंद्रहवें अध्याय में मम वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मेरा ही अंश इस जीवलोक में जीव होकर के प्रकट होता है लेकिन कैसा सनातन है देखो अनंत का अंश नहीं होता जो अनंत वस्तु है आकाश अनंत है आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये वास्तविकता नहीं है ये उपाधि के कारण इनको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं सूर्य की उपाधि को हटा दो तो कौन सी दिशा पूर्व है कौन सी पश्चिम है कौन सी उत्तर है कौन सी दक्षिण है तो ये केवल काल्पनिक है कोई चीज काल्पनिक हो उससे लाभ हो रहा हो उपयोगी हो अनुभव में आ रही हो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य है देखो जैसे मृग तृष्णा एकदम स्पष्ट दिखती है सामने से आने वाला कोई वाहन हो बस या ट्रक वो भी उस मृग में प्रतिबिंबित दिखता है लेकिन वो है क्या देखो महाराज सूर्योदय दे दिखता है सूर्यास्त दिखता है लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त है देखो क्षितिज दिखता है होराइजन होराइजन नाम की कोई वस्तु है देखो संतो इसलिए ये आत्मा देह में प्रवेश करता है जीव हो करके अच्छा उसके बाद कहते आत्मान प्रथम प्रतिष्ठा और फिर यह प्राण यह जीव देह में प्रवेश करने के बाद अपने आप को कैसे डिवाइड करके पूरे देह में संचार करके रहने लग जाता है है तो प्राण है कही तो वो किस प्रकार से अपने आप को प्रविभज आपने आपको को बाट करके कथम प्रादिष्ठते किस प्रकार से शरीर में रहता है और केन उत्क्रामते और किसके द्वारा यह जो प्राण है यह देह का त्याग करके देह से निकल जाता है और कथम बाह्यम अभिधत्ते यह जो प्राण है जीव है यह बाहर के दुनिया को जगत को कैसे धारण करता है देखो ये जीव की बात आती है सातवें अध्याय में भगवद गीता के भगवान पहले अपनी अपरा प्रकृति बताते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि इति बुद्धिव भिन्ना प्रकृति अष्टधा यह अपरा अष्ट प्रकृति है अपरा तो यम अन्य प्रकृति विधि में पराम दूसरी मेरी परा प्रकृति है और यह परा प्रकृति एकधा है अपरा प्रकृति अष्टधा है और ये जो परा प्रकृति है यया इदम जगत धार्यते ये जीव के कारण ही जीव होता प्रकृति के कारण ही ये जगत को धारण किया जाता है देखो महाराज तो यह जो जीव है ये यदि अनेक होते तो भगवान कृष्ण नहीं कहते जैसे उन्होंने कहा है कि मेरी अपरा प्रकृति अष्टधा है इसी प्रकार से मेरी जीव भूता प्रकृति अनेकधा है उन्होंने क्यों नहीं कहा ऐसा क्योंकि जीव अनेक नहीं है जीव है ही नहीं जो कुछ है परमात्मा मात्र है तेरहवे अध्याय में भगवान स्पष्ट कहते हैं देखो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व भारत अर्जुन सभी क्षेत्रों में सभी देह में मैं ही प्रकट हो रहा हूं लेकिन हमारा ध्यान या तो दुनिया के तरफ होगा या तो देह के तरफ होगा या तो मन के तरफ होगा लेकिन जो इन सब में से प्रकट हो रहा है उस तत्व की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और इसीलिए हमने अपने आप को तूतू तू, -तू -माय में शुरू कर दिया तो कथम बाह्य हम अभिधत्ते तो बाहर के जगत को किस प्रकार से यह प्राण धारण करता है इस प्राण के कारण ही यह भूता प्रकृति के कारण ही यह जगत धारण किया जाता है देखो ध्यान से सुनना शुद्ध बिजली में प्रकाश नहीं केवल बल्ब में प्रकाश नहीं केवल दो हो दोनों का संकर न हो गया हो तो प्रकाश नहीं प्रकट होगा और प्रकाश नहीं प्रकट होगा तो ये दुनिया की अनेकता अपने आप गायब हो जाएगी देखो इसीलिए यह जो प्रकाश है इसी के कारण ये दुनिया दिखती है केवल परमात्मा में द्वैत की दुनिया नहीं है केवल प्रकृति में वहां भी द्वैत की दुनिया नहीं है द्वैत की दुनिया शुरू हो जाती है जब परमात्मा देह में जीव भाव से प्रकट होता है तो यह जीव भाव एक सामान्य वस्तु है और यह वस्तु नहीं है यह केवल प्राकट्य है इसीलिए द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं अव्यक्तादी भूतानि व्यक्तमध्यानि व्यक्त भारत अव्यक्त निधना ने पहले सभी के सभी अव्यक्त थे बीच में व्यक्त हो गए बाद में फिर अव्यक्त हो जाएंगे उसमें मरना कौन है पैदा कौन हो गया जब लहरें समुद्र पर प्रकट होती है तो क्या वो पैदा हो गई है और जब शांत हो जाती है क्या मर गई है देखो महाराज इसी प्रकार से इस जीव तत्व को ठीक से समझना यही इस तृतीय प्रश्न का मूल प्रयोजन है तो बाह्यम कथम अभिधत्ते बाह्य जगत को यह जीव यह प्राण किस प्रकार से धारण करता है कथम अध्यात्ममिति और किस प्रकार से यही जीव भाव अंतकरण में देह के अंदर में किस प्रकार से इस देह को धारण करता है ध्यान से सुनना तो क्या हो गया बाहर का जगत और अंदर का जगत इन दोनों को धारण करने वाला एक ही तत्व है दो नहीं है बाहर की पत्नी अंदर का पति इन दोनों को धारण करने वाला ये पति तपावन सीता है देखो महाराज लेकिन ये जो पति है क्या ये पति वास्तविकता है ढूंढ के निकालो अपने में कहा पति है कहा है पति मिल नहीं रहा करो होगा तब मिलेगा ना और जो नहीं है वो दुखी हो रहा है इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है इसलिए ये इस कौशल्य आश्वलायन के प्रश्न है कि ये जीव के बारे में हमको बताइए प्राणो ही एवं प्राण ही निर्धारित तत्व ही उपलब्ध उपलब्ध अपी संहतत्वास्याद कार्यत्म अतः पृच्छामि भगवान कुतः कस्मात् यता एष यता युद्ध प्राण जायते क्योंकि यह जो प्राण है ये संघात है देखो संघात का तात्पर्य क्या है अनेक पूर्जों से जो वस्तु बनती है उसको संघात कहते हैं जैसे कार कार क्या है देखो। देखो। देखो। देखो। देखो। देखो। देखो। दे चेसिस है एक्सेल है व्हील्स है बॉडी है गियर है इंजन है ऐसा सब इकट्ठे हो गए कार बन गई अब इनको सबको अलग अलग कर दो तो कार कहा गई सभी सब वस्तु वही है अच्छा दूसरा सिद्धांत संघातस्य परार एक सूत्र आता है जो संघात होता है जैसे ये कार का उदाहरण हमने आपको दिया ये कार किसके लिए है क्या चेसिस के लिए है कि चक्कों के लिए है कि स्टीयरिंग के लिए है क्या उसके ऊपर मैं जो वाइपर है उसके लिए है किसके लिए कार है कार इन सब का जो मालिक है उसके लिए इसी प्रकार से हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय प्राण सबका सब उनके लिए नहीं है इन सब का जो एक मालिक है उसके लिए है उस मालिक का नाम है प्राण देखो महाराज और ये प्राण कौन है यही हमको अनुसंधान करना है कौन है ये जीव तो जातश्च कथक के नृत्ति विशेषेण आयाती अस्मिन शरीर और यह जो प्राण है जीव है यह देह में किस प्रकार से प्रवेश करता है कथम आयाति अस्मिन शरीरे कैसे आता है आने का तरीका क्या है किम निमित्तम अस्य शरीर ग्रहण इत्य किस कारण से ये शरीर को ग्रहण कर रहा है खाली पीली कोई जरूरत है देखो एक लड़का जवान है इंटेलिजेंट है पढ़ा लिखा है स्वतंत्र है और जो मर्जी आ करके घूम सकता है पूरे वर्ल्ड में उसके दिमाग में कीड़ा घुसता है कि मुझे शादी करनी है अब उसको पूछो तुमको किस कुत्ते ने काटा है कि तुम सोच रहे शादी करने की इसी प्रकार से यह परमात्मा किस कारण से जगत में प्रवेश करके जीव बन जाता है भगवान बताओ तो सही क्या उसको पढ़ी देखो संतो तो किम निमित्तअ्य शरीर ग्रहण मित्र शरीरे शरीर वा व प्रयुभज प्रयुभाग्वा कथम कन प्रकार प्रातिष्ठते प्रतिष्ठते और एक बार वो जीव या प्राण देह में प्रवेश कर गया उसके बाद वो किस प्रकार से अपने आप को हरेक में बांटता है वही का वही कर्मेंद्रिय है वही ज्ञानेन्द्रिय है वही मन है वही बुद्धि है वही सब कुछ है तो है तो एक ही प्राण जीवन ये जीवन देह में प्रकट होने के पश्चात किस प्रकार से बढ़ जाता है कर्म इंद्रिय भिन्न, भिन्न प्रकार के हैं है इंद्रिय भिन्न प्रकार के हैं बुद्धि मन चित्त अहंकार भिन्न है तो एक ही सब में कैसे बट जाता है देखो इसका उत्तर आगे देंगे हम आपको पहले थोड़ी सी बात बता दे समझ, समझाने के लिए एक ही आदमी किस प्रकार से पुत्र बनता है पति बनता है पिता बनता है और जवाई बनता है फादर इन लॉ बनता है ग्रैंड फादर बनता है एक ही आदमी किस प्रकार से सबने प्रविभज बट जाता है कैसे बटता है आदमी तो एक ही है ना आदमी अनेक थोड़ी है तो एक ही आदमी बटने के पश्चात उस पर इतना बोझा आ गया है अब उस बोझे को ढो रहा है पूरा जीवन देखो और कहते हैं केन वृत्ति विशेष ना असमा शरीर उत्क्रमते उत्क्रमती और किस प्रकार से किस कारण से वो इस देह से बाहर निकल जाता है ये हमको बताइए कथम बाह्यम अधिभूतम अधिदैवतम च अभिधत्ते धारेति उसी प्रकार से बाहर का जो जगत है आदि भौतिक और आधिदैविक इस जगत को कैसे धारण करता है कथम अध्यात्म धारेति और किस प्रकार से अध्यात्म शरीर के अंदर में व्यक्तित्व के अंदर में जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं इस प्राण ये जीवन को कैसे धारण करता है देखो कितना सूक्ष्म उसका प्रश्न तस्म सहोवाच प्रश्न अति प्रश्ना इति ब्रह्मिष्ठोसी तस्ते ब्रवीमी तो उसको गुरु महाराज ने कहा कि तवद विधु विद्ह विदुर् दुर्विज्ञेय विषम प्रश्न तीन जन्मादीत पृछसी अतः अति प्रश्ना पृछसी पहले तो ये जीव को समझना बड़ा कठिन है बहुत कठिन है और कहते हैं दुर्व और विषमत्व और इसीलिए ये जो प्रश्न तुमने पूछा है बड़ा कठिन है अति प्रश्न पृष्ठ थी बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है देखो महाराज ध्यान से सुनना मनुष्य स्वभाव से अपने जीवन के दुख को किसी अन्य पर थोकना रखता है मैं उनके कारण दुखी हूं जैसे समझो हम लेट आ गए तो हम ये थोड़ी कहेंगे हम लेट हो गए हम कहेंगे काका जी के कारण लेट हो गए हम कहेंगे कि ट्रैफिक के कारण लेट हो गए मनुष्य हमेशा अपने दुख का कारण अन्य को बताता है जब तक के हम अन्य को बताएंगे तब तक के हमारी दृष्टि अपने पर वापस लौट के नहीं आई तो पहला सिद्धांत अध्यात्म का अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने का धंधा छोड़ दे हमारे दुख का सुख का संपूर्ण बोझा हम पर है लेकिन हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था इस जन्म में नहीं किया होगा पिछले जन्म में किया होगा लेकिन हमको तो याद नहीं हूं कि अर तुमको याद है या नहीं हमारे डाटा बैंक में भरा हुआ है देखो तो अब क्या करें अब यही करो कि जन्म में ठीक से व्यवहार करो नहीं तो यही पत्नी अगले जन्म में फिर पत्नी होगी इससे छुटकारा पाना है तो उसके साथ ठीक से व्यवहार करो देखो ये पत्नियां करती है ना व्रत कौन सा करवा चौथ वाला आदमी नहीं करते वो तो भागना चाहते है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सात जन्म तक आदमियों ने भी एक ब्रथ शुरू करना चाहिए दिस इज द लास्ट बर्थ <laughs> अगले जन्म में ये चक्कर ना हो देखो हाज अब इससे निकला क्या अर्थ इससे अर्थ ये निकला कि हम देह नहीं देही दे तो देही है इसके कहने इसको कहने के लिए शास्त्र बताते हैं कि तुम जीव हो और हमने मान लिया अरे भैया ये जीव जिसको कहते हैं आप जीव को बताओ तो सही जीव किसको कहते हैं ये नहीं बताएंगे पापो हम पाप कर्मा हम ये जीव है देखो परमात्मा के बारे में जब शास्त्र में वर्णन आता है तब कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा यो वेदन हितम गुहाम परमे व्योमन्न परमात्मा सच्चिदानंद है कुछ तो बताया और ये जीवात्मा क्या है कही नहीं बताएंगे आपको जीव जीव कहके हमने मान लिया देखो इसको ऐसा समझो एक प्रश्न पूछा गया तीन बर्तन है एक बर्तन में पांच लीटर दूसरे में दस लीटर तीसरे में पंद्रह लीटर दूध है पहले दूसरे तीसरे बर्तन में दो परसेंट चार परसेंट छह परसेंट फैट है सबको मिक्स कर लिया तो कलेक्टिव मिल्ट में कितने परसेंट फैट होगा तो आप कैसे शुरू करेंगे सपोज द एवरेज फैट परसेंटेज विल बी एक्स परसेंट ऐसे एक होगा ना और सपोज वो एक्स परसेंट है ऐसा कहकर के आपने अपना एंसरबुक पर्चा सबमिट कर दिया आपको मार्क मिलेंगे आपको उस एक्स की वैल्यू एस्टेब्लिश करनी है ना इसी प्रकार से जीव जीव कह के जो रो रहे हैं हम जीव की वैल्यू एस्टैब्लिश करो ना कौन है जीव जैसे तत्व के बारे में बताते हैं अनादि अविकारी अनंत एकमेवा द्वितीय जीव क्या है बताओ कहीं नहीं बताएंगे और फिर उसको हमने मान लिया है और इस एक गलती के कारण पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं यहां उस जीव का निर्णय होने वाला है देखो संतो अपने आप को कोसना बंद कर दो पापो हम पाप कर्मा हम अच्छा महाराज ऐसा जब पूछा तब कहते हैं दुर्विद्यत्वाद विषमत्व विषम प्रश्नारह ती जन्मादि तम तो ये समझने के लिए कठिन है बड़ा विशिष्ट प्रश्न है ये और उसके बारे में भी तुमने उसका जन्म इत्यादि कैसा होता है जीव का जन्म कैसे होता है ये हमको बताओ बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है तुमने ये प्रश्न और में कैसा उदाहरण से आपको बताएंगे एक बार एक पति पति झगड़ा करके हमारे पास आ गए और पति ने कहा स्वामी जी आप इतना मेरे पत्नी को समझा दो समझ गई तो भगवान की कृपा क्या उसको इतना कहो मैं उससे उम्र में बड़ा हूं तो कम से कम उम्र का तो ख्याल रख मेरा हर क्षण पर वो अपमान करती है तो मैंने कहा कि महात्मा जी मैं तो अम्मा की साइड लूंगा आपकी नहीं लूंगा बोले मुझे पता है आप ऐसा ही करते हो हमने कहा खाना तो मुझे वो खिला दिए आप थोड़ी गिलाते हो खाने से मतलब है फिर मैंने उनको पूछा आप दोनों की शादी साथ साथ हो गई कि आगे पीछे हो गई साथ, साथ हो गई तो दुखी कौन है पति किससे पत्नी से पति पत्नी की उम्र एक होती है देखो हमने उनको पूछा कितने साल हो गए शादी हो करके? बोले पंद्रह साल हमने कहा टीनेज में झगड़े होते ही हैं। महाराज इसीलिए शादी होने के बाद पंद्रह सोलह साल तक के आज ये पति पत्नी झगड़े करते हैं नाइनटीन इयर्स क्रॉस हो गए तब सोचते हैं इससे बढ़िया कुछ मिल ही नहीं सकता जो है ठीक है निभा लो देखो संतो तो ये जो पति था उसका जन्म और पत्नी उसका जन्म कब हुआ था जब उन्होंने माला को एक्सचेंज कर लिया और बंधन में आ गए इस माला को हार भी कहते हैं एक दूसरे के प्रति हार गए अब हम हार गए देखो संतों तो ये आदमी में पति कैसे प्रकट हो गया स्त्री में पत्नी कहां से घुस गई ये ये प्रश्न है तो कथम आया थी अस्मिन शरीरें और तुम ब्रह्म विद असी ब्रह्मिष्ट मारे तुमको तत्व के सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए यू मीन बिजनेस घुमा भी करके मत बताना देखो हमको स्पष्ट सीधे सीधे बात बताओ ये या ये ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही घुमाया चतुर्थ अध्याय में उन्होंने पहले तृतीय अध्याय में कर्म की प्रशंसा करी चतुर्थ अध्याय में भी कर्म की प्रशंसा करी, बारा प्रकार के यज्ञ बताए, कर महिमा नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्य ते उसके पश्चात तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवाया उस ज्ञान को गुरु महाराज के पास जाके प्राप्त करो श्रद्धावान लभते ज्ञानम इतनी ज्ञान की प्रतिष्ठा और उन्होंने तारीफ करी और जब आखिरी श्लोक आया चौदह चौथे अध्याय का भगवान कहते इसीलिए अर्जुन तुम कर्म करो लो तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया महात्मा लोग आपको कभी ठीक नहीं बताएंगे असली महात्मा होंगे तो आपको कंफ्यूज करके छोड़ देंगे उसके पश्चात आप चिंतन करने लग जाओ देखो सीधा सीधा आपको बताया तत्वमसी आप साक्षात ब्रह्म हो क्या महाराज आप हमारी मजाक उड़ा रहे हैं अच्छा तुम साक्षात बेवकूफ हो देखो कौन हो इसीलिए घुमा फिरा करके देखो तुम कौन हो न इंद्रिया न प्राणो न मनो नधि विकारित्वाद विनाशित्व दृश्यवाद च घटो यथा ये सभी पंच कोष तुम नहीं हो सकते क्योंकि ये दृश्य पदार्थ है विकारी है और विनाशी है जैसे एक घट होता है आप इसमें चले जाइए अकेलो परिषद में विद्यार्थी पूछता है उसके बारे में बताओ कैसा दिखता है गुरु महाराज कहते है न तत्र चक्ष गति न वाह न मना न विद महा न विजानी महा यथाइर अनुशिषा तुम्हारे सभी के सभी फैकल्टीज वहां काम नहीं करते और मुझे ये मालूम नहीं कैसे बताना है यथा एतद अनुशिष्या शिष्य को कैसा पढ़ाया जाए ये हमको नहीं पता तो क्या हम गलत जगह आगे बिल्कुल पक्की बात है गलत जगह आगे नहीं महाराज ऐसा मत करना कुछ तो बताओ गुरु महाराज कहते ठीक थे, है मेरे गुरु ने जो बताया वो तुमको बताता हूं परमात्मा क्या है ये नहीं बताया मेरे गुरु ने जो बताया तुमको बताता हूं मेरे गुरु ने बताया था कि अन्य देवत विदितात अथ अविदिता अधि तत्व ज्ञात और अज्ञात से अन्य है क्या है ये नहीं बताया ज्ञात और अज्ञात से अन्य है अब ढूंढो क्या है ज्ञात और अज्ञात ऐसा क्यों बता रहे थोड़ी तो मेहनत करो हमको प्री डाइजेस्टेड इंट्रावेनस फूड चाहिए मेहनत करो थोड़ी मेहनत करो ज्ञात और अज्ञात से अन्य क्या है ज्ञात गुजराती है अज्ञात राजस्थानी है इनसे अन्य मानी गुजराती भी नहीं राजस्थानी भी नहीं एक बात खत्म हो गई ज्ञात कार्य है अज्ञात कारण है ज्ञात अज्ञात से अलग कार्य कारण से अलग ज्ञात जागृत स्वप्न है अज्ञात सुषुप्ति समाधि है इनसे अलग अभी भी देखो आपको अनुभव हो रहा है लेकिन क्या है ये नहीं बताया यो तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी इंद्रिय मन बुद्धि लौट के आते हैं वो अपना स्वरूप है तो करना क्या पड़ेगा वाणी इंद्रिय मन बुद्धि इनको ताला लगा करके चाबी हन, हनुमान जी के पास दे दो अब इसमें देखो जीव कहां आया जैसे आकार अनेक है इन सभी आकारों का आधार आकाश एक है देखो जैसे जैसे यह सूक्ष्मता बढ़ती है ज्ञान की वैसे वैसे हम अपने पेरी से हटकर के सेंटर के तरफ प्रवेश प्रवास प्रारंभ करते हैं आध्यात्म यही है अपने पास लौट के आ जाओ बहुत भटक चुके हैं और भटकने का जो वाहन है उस वाहन का नाम है विचार विचार करना बंद कर दो आप वह हो एवरी थॉट टेक्स अवे फ्रॉम अवर सेल्व इस अनुभूति में देश नहीं काल नहीं वस्तु नहीं व्यक्ति नहीं आदि नहीं विकार नहीं अंत नहीं किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं क्रिया नहीं पतंजलि का सूत्र प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम जितनी प्रयत्न की शिथिलता होती है उतने हम अनंत में समर्पित हो जाते हैं जहां शांत है वहां प्रयत्न है जो अनंत है वहां कोई प्रयत्न नहीं है अब इस प्राण की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं आत्म नहा एसब प्राणो जायते यथा ऐसा पुरुषे छाया एतस्मिन् आततम मनोकृत न शरीरे अब बताते हैं कि यह प्राण देह में प्रवेश कैसा करता है और कहा से निकलता है कहां से आया और देश में देह में प्रवेश कैसा किया पहली बात बता दे आत्मन परमा परस्मात्षात् अक्षरा सत्यादेश प्राण जायते यह जो प्राण है जो जीव है वो परमात्मा जिसको अक्षर कहो परमात्मा कहो सत्य को ब्रह्म कहो जो भी कह लो उससे यह प्राण निर्माण होता है पैदा होता है अच्छा कथम अत्र आ, कथम इति अत्र दृष्टानता अब उदाहरण देते कैसे यथा लोके ऐसा पुरुषे शीर पाण्यादि लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्य की जायते जैसे मनुष्य के देह से छाया निकलती है देखो हमारे पीछे समझो लाइट है तो सामने हमारी छाया दिखेगी हम यदि दर्पण के सामने खड़े हैं, तो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखेगा हम यदि पानी में झुक करके देख रहे हैं तो पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखेगा तो प्रतिबिंब कहा से आया अरे बाबा ये प्रतिबिंब ये देह में पूरा व्याप्त था और ये व्याप्त प्रतिबिंब जहां मौका मिला कौन सा मौका मिला दर्पण पानी जहां मौका मिला वहां यह पूर्ण देह में व्याप्त जो प्रतिबिंब है बाहर निकल के उस उपाधि में उसने प्रवेश किया एक बड़ी सूक्ष्म बात है ध्यान से सुनना तो छाया नैमित की जाए कोई निमित्त चाहिए यदि दर्पण नहीं हो तो प्रतिबिंब नहीं होगा यदि पत्नी नहीं हो तो आदमी का पति नहीं बनता तो कैसा पति जन्म लेता है जब आदमी से उसका प्रतिबिंब पत्नी रूपी दर्पण में पड़ता है देखो तो क्या प्रतिबिंब सत्य है बिंब के जैसा ही है प्रतिबिंब दिखता वैसा ही है लेकिन जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं और हाथ में टूथपेस्ट लेकर के ब्रश को लगा करके ई करके वहां लगाते क्या दर्पण पे अपने में लगाते हैं। इसीलिए ये जो जीव जीव जीव है कैसा जन्म लेता है नैमित्त की जैसे बिजली बल्ब के निमित्त से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है उसी प्रकार से परमात्मा देह के निमित्त से जीव के रूप में प्रकट होता है तो आपके सामने दस मिरर हो तो दस आइनों में आपके दस प्रतिबिंब पड़ेंगे तो क्या आप दस हो गए हो और समझो एक दर्पण टूट गया तो क्या प्रतिबिंब टूटा क्या आप टूटे ना तो आप टूटोगे ना तो प्रतिबिंब टूटेगा प्रतिबिंब इसलिए नहीं टूटेगा कि वो है ही नहीं आप इसलिए नहीं टूटोगे क्योंकि आप दर्पण में नहीं हो इसी प्रकार से जब कोई मरता है तो ना जीव मरता है ना परमात्मा मरता है ढूंढो जीव को कहां गया आपका जीव देखो संतो क्राउड्स को कलेक्ट और कंट्रोल करने के लिए सभी धर्मों में दो सिद्धांत का प्रयोग किया गया है केवल कंट्रोल करने के लिए पहला सिद्धांत गिल्ट गिल्ट माने ग्लानी किसी के मन में ग्लानी निर्माण कर दो तो आपके कंट्रोल में आ जाएगा ग्लानि को निर्माण करना माने पाप पापो हम पाप हम। देखो और दूसरा कंट्रोल करने का तरीका भय ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे तो आदमी इस ग्लानि और भय के द्वारा अपने तत्व का चिंतन करना भूल जाता है उपनिषद कहती है नाइ बलहीनी बलहीने जो बलहीन है जो डरपोक है उनके लिए तत्व नहीं है महाराज देखो तो जैसे शरीर से निमित्त के कारण छाया निर्मित होती है तदेत तो अस्विन ब्राह्मणी एत प्राणाख्यम छाया स्थानीय अंधत रूपम तत्वम देखो अंधत रूपम आने जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है उसको अंधत कहते हैं मंत्र आते हैं ना रुतम वधिश्यामी सत्यम वदिश्यामी अंधत्माने तो नहीं है ऐसी बात नहीं है जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो आपको वहां एक प्रतिबिंब दिखेगा और लेकिन आप उसको जानते हो कि ये वास्तविक नहीं है तो प्रतिबिंब को लेकर के आप परेशान नहीं हो लेकिन उसी दर्पण के सामने एक चिड़िया आकर के बैठती है और उसके प्रतिबिंब को देख करके उसको सत्य मानती है और कितनी परेशान हो जाती है इसी प्रकार से हमने अपने आप को जीव मान करके परेशान हो रहे हैं इतना ही समझो संतो यह केवल प्रतिबिंब है बिंब तो हम सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है देखो जब तक के ये बात गले नहीं उतरती तब तक के वही तमाकू, वही चूना रगड़ते जाओ खाते जाओ कुछ नहीं निकलने वाला उसमें से तो छाया स्थानीय अंत रूपम तत्व सत्य पुरुषे आततम समर्पितम तो जैसे दर्पण हटाने के बाद कभी किसी ने ये प्रश्न पूछा क्या ने वो दर्पण तो हटा लिया लेकिन मेरी समस्या ये है कि उसमें जो प्रतिबिंब था कहा गया क्या वो प्रतिबिंब दर्पण में चला गया नहीं क्या वो उस आदमी में वापस आ गया नहीं वो कहीं जाएगा आएगा तब ना कि जब हो देखो एकदम शांत स्थिर पानी हो किसी तालाब में इत्यादि बिल्कुल इतना भी उसमें हलचल ना हो और आप उसमें खड़े के देखो आपका प्रतिबिंब आपको उर्ध्व मूल मधसाक दिखेगा आप उस प्रतिबिंब को आप जैसे है वैसे दिखेगा उसमें छोटा सा सूखा पत्ता डाल दो तो वहां लहरें आने शुरू हो जाएगी तो लहरे आने के कारण आपका जो प्रतिबिंब वो भी टूटता हुआ नजर आएगा तो क्या वो प्रतिबिंब टूट रहा है देखो प्रतिबिंब भी नहीं टूटता और हम जो हमारा प्रति हम भी नहीं टूटते तो क्या हो रहा टूटता दिखता हुआ भी कुछ भी नहीं टूट रहा है इस तत्व को पकड़ो संतो तब कहीं हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है तो वही रोना धोना और जैसे आप देखेंगे भागवत की इत्यादि कथा होती है उतना रोना धोना वहां एक तौली का गठा रखते थे दो दो मीठ पोषेंगे और सब सुनने वाले भी उतने वैसे ही है महाराज जी की कथा इतने बढ़िया थी सबको रुलाया अरे रुलाने के लिए थोड़ी कथा होती है अपने हृदय का आनंद को प्रकट होना चाहिए तब वो कथा परिपूर्ण है देखो। लेकिन जो इमोशनली वीक होते उनको उसमें मजा आता है जैसे किसी को एक्जिमा हो जाए ना हिंदी में क्या कहते हैं एक्जिमा को दाद दाद खुजली तो जब दाद खुजली होती है आदमी खुजला आता है तो उसको दुख नहीं होता मजा आता है कभी दुख नहीं होता इसी प्रकार से मानसिक खुजली को कहते हैं रोना आह भगवान वनभाष चले गए कही कहीं नहीं उनको भेज दिया सीता माता ने अपनी इतनी महंगी सारी सवा रुपए की उतार करके ग्वलकल पहन लिए थी जो राम रो रहे थे उनको मालूम था ये नाटक चल रहा है और ये अपने परेशान हो रहे देखो महाराज ये रोने देवरे के अध्यात्मा नहीं कहते ये रोने धोने का धंधा छोड़ दो देखो तो सत्यम सत्य तत्व सत्य पुरुषे आतंक समर्पित छाया इव दनोकृत मन संकल्प मन संकल्प छादि इच्छादी निष्पन्न कर्म निमित्ते और ये कैसे देह में प्रवेश करता है कहते हैं छाया इव देहे जैसे छाया उस दर्पण में प्रकाश प्रकट होती है इसी प्रकार से देह नाम के वस्तु में मन कृत मन के दर्पण के द्वारा संकल्प और इच्छा को साथ लेकर के कर्म निमित्ते पाप पुण्य धर्म धर्म करके यह इस देह में प्रवेश करता है अब यह प्रवेश कैसा हो गया है ये प्रवेश वैसा ही हुआ है जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में प्रवेश करता है एंट्री विदाउट एंट्रेंस प्रवेश रहित प्रवेश देखो केवल तादात्म्य प्रवेश का अर्थ ऐसा समझ लो तादात्म्य हमने एक लड़की से ये देखो एक कथा आती है रामचरितमानस में समझाने की ये बहुत सुंदर प्रक्रिया उसमें बताई है एक बार नारद जी चले जाते हैं भगवान नारायण के पास कहते कि भगवान मैंने आपको तो बहुत देख लिया मुझे आपकी माया के बारे में देखना चाहता भगवान ने कहा मुझे देख के बोर हो गए क्या जा जा नाम ले लो तो बेचारे नाराजी चलते वापस और बीच में उनको एक नगरी दिखती है बड़ी सुंदर नगरी बड़ी हलचल हलचल हो रही है और भी नाराजी पूछते क्या हो रहा है यार बोले यहाँ के राजा की लड़की का यहाँ स्वयं है तो नाराज जी को वहां बुलाते हैं नाराज जी साक्षात आए हैं अब नारद जी उस कन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर के उनके सामुद्रिक लक्षण देखना शुरू करते हैं और बता दे उसको तो ऐसा ही पति मिलने वाला है अपने लक्षण उसमें उतार ऐसा पति मिलने वाला है और दूसरे दिन फिर वहां का वो स्वयंवर का पूरा प्रसंग है और दूसरे दिन के पहले भगवान से प्रार्थना करते नारद जी हे हरी आपके जैसा रूप मुझे दे दो अब भगवान व्याकरणाचार्य है हरिका अर्थ बंदर भी होता है तो भगवान कहते तथास्तु कम्युनिकेशन गैप देखो और उनको नारद जी को बंदर का मुख दे दिया और दूसरे दिन जाकर के बैठते हैं लाइन में उधर से वो जो सुंदर कन्या आती है जिस लाइन में बंदर बैठा हुआ वो कौन जाएगा वो लाइन कोई गायब कर दिया और यहाँ से उठ के वहां गए वहां से वहां गए कभी उनको उन, उन कन्या उनके सामने तक नहीं आई और थोड़ी देर में भगवान नारायण स्वयं उस कन्या को हाथ में हाथ लेकर के माला पहन करके आ रहे हैं। अब नाराण जी को गुस्सा आता है तुमने मेरे पत्नी को छीन लिया अब ये इनकी पत्नी कब थी कब थी इनकी पत्नी और मुझे बंदर का मुख दे दिया आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे और आपको बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा यह सब कहानी का तात्पर्य तादात्म्य है ये जगत कब निर्माण होता है जिस क्षण हमारा देह के साथ तादात में हुआ जगत निर्माण हो गया देखो अंग्रेजों में डाइवोर्स करने का एक नियम है शादी के बाद डाइवोर्स करना ही चाहिए तो क्योंकि बिना शादी के डाइवोर्स नहीं हो सकता इसीलिए वो शादी करते शादी करना महत्व का नहीं डायवोर्स करना महत्व का तो डाइवोर्स होने के बाद भी झगड़ा नहीं करते कड़वाहट नहीं होती इंट्रोड्यूस करते स्वामी ही इज माई एक्स हसबेंड हा देखो माने वो वही है ये भी वही है पहले उसके साथ पति के रूप में तादात्म्य था अब उस तादात्म्य को काट दिया तादात्म्य को काटने के बाद वो पति मरा क्या और ये पत्नी मरी क्या तो ये पति पत्नी कहां गए देखो महाराज तो ये पूरा का पूरा जो तमाशा है ना दुनिया का केवल तादात्म्य से चल रहा है हमने भी देह के साथ तादाद में तो किया है इसमें कौन सा लॉजिक है बताओ मुझे देह ना हमने निर्माण किया है अपना देह ना अपने देह हमारा देह हमारी एक बात नहीं मानता जो मोटे होते हैं उनके जीवन का एक ही लक्ष्य पतले हो जाए जो पतले हैं उनका एक ही लक्ष्य मोटे हो जाए दोनों की बात दोनों देह नहीं मानते जो मोटू है उसने अमूल का आइसक्रीम का एडवर्टाइजमेंट देख लिया तो दो किलो वजन बढ़ जाता है तो क्या करें खाने की जरूरत नहीं और दूसरा जो अगरबत्ती ब्रांड है पूरे भैंस को चमा जाए फिर भी पतला का पतला रहेगा देखो संतो तो ये देह ना तो हमने निर्माण किया है ना हमारी एक बात मानता है और फिर भी मैं देह हूं जो तादात्म्य का रोग है इसी से संसार प्रारंभ होता है और देह के साथ तादात्म्य होने के बाद ही इसको मिथ्यात्मा कहते हैं ये मिथ्यात्मा निर्माण होने के बाद ही फिर बाकी के आत्मा निर्माण होते हैं पति पत्नी भाई, भाई बहन माँ बाप सास ससुर यह कहां से आए देहात्म भाव के बाद और देहात्म भाव जिसके कारण ये सब निर्माण होते देहात्म भाव की कोई निष्ठा नहीं है जो छोटा देह था उसके साथ हम यदि रहते तो दो देह चला तो हम भी चले जाते वो देह चला गया हम वैसे के वैसे फिर जवान देह के साथ तादाद में किया फिर वो देह चला गया उसको भी हमने त्याग दिया फिर मिडिल एज के देह के साथ तादाद किया उसको भी त्याग दिया अब बूढ़े देह के साथ तादाद में कर रहे फिर इसको भी त्याग दो आप जो के हो देखो महाराज जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन करने की वैसे वैसे ये जगत आपको परेशान नहीं कर सकता इसका मूल कारण ये देहात्म भाव है तो छाया इव देहो मनोकृति न मन संकल्प इच्छा निष्पन्न कर्म निमित्ते एतत। तो क्योंकि ये कर्म में फंसे है देखो ध्यान से सुनना ये प्रश्न सनत सुजातीय में महाभारत में आता है उसमें मृत्यु नहीं है ये सिद्ध किया है देखो और बताते हैं यदि मृत्यु नहीं है ध्रुतराष्ट्रुष पुष्ट हैं सनत कुमार जी को यदि मृत्यु नहीं है तो हमारे शास्त्र में ये कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म निमित्त कर्म नियमित कर्म क्यों बताया है वो वहां उत्तर देते हैं बहुत सिंपल बात बताते हैं कि देखो आप अपने आप को मृत्यु से बचाए इसीलिए कर्म का सिद्धांत बताया है। कर्म करने के लिए नहीं इस देह के निर्मित के पूर्व हम थे वहां अच्छे बुरे कर्म किए इस देह में हम है ये देह नष्ट हो जाएगा तो इसमें किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए अन्य देह ले, ले लेंगे इसका अर्थ क्या निकला इसका अर्थ है अपने आप को जीव मानो तो भी नहीं मरोगे देह मानो तो भी नहीं मरोगे आत्मा पहचानो तो भी नहीं मरोगे और सबसे बड़ा डर दुनिया में मृत्यु का ही है महाराज इसके लिए कर्म का सिद्धांत है लेकिन आपने यदि अपने आपको देहा माना है तो बूढ़े हो जाओगे रोगी होगे। हो गए पति माना है तो मिजरेबल अपने आपको जीव माना है तो पुनर् जननम पुनरअपि मरणम होगा यदि मानना ही है तो अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म क्यों ना माने देहात्म भाव माना ही तो है जाना थोड़ी है देखो कल्पना ही करनी है तो दरिद्री कल्पना क्यों करें पापों हम पापो कर माम नहीं हम ब्रह्मास्मी देखो पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाता है जो व्यक्ति अपने आप का आदर नहीं कर सकता दूसरे का क्या आदर करेगा अपने आप को कोसना यह हृदय परमात्मा का अपमान है इस प्रकार से अब यह प्राण देह में प्रवेश कर चुका कर्म मन इच्छा के कारण यथा अधिकृत यहाँ सम्राट सम्राट इविता एक ग्रामिष्टस्व इतम एष प्राण इतरा पृथक पृथक सन्नीधत्ते जैसे राजा होता है कोई वो अपने जितने भी सबोर्डिनेट्स होते हैं उनको कह दे इस गांव की तुम रक्षा करो इसकी तुम रक्षा करो इसकी तुम रक्षा करो हरेक को भिन्न भिन्न गाँवों में ग्रामों में वो प्रतिष्ठित कर देता है इसी प्रकार से यह जो मुख्य प्राण है यह जो जीवन है जिसको प्राण कहा गया है यह जो जीवन है ये सभी भिन्न भिन्न भिन इंद्रियों से ग्राम क्या हो गए यही प्राण जब आंखों से निकलता है तब तो उसको दृष्टि कहते हैं यही प्राण जब कानों से निकलता है इसमें किसी ने आत्महत्या करिए, तो निकल के रख देना किसी और के काम आएगा यही प्राण जब कानों से निकलता है तब उसको श्रवण शक्ति कहते हैं यही प्राण जब जबान से निकलता है तब उसको वाक शक्ति कहते हैं तो एक ही प्राण भिन्न भिन्न उपाधियों को धारण करके अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न फैकल्टीज को स्टैब्लिश कर देता है जैसे राजा एक शहर में रह करके भिन्न भिन्न कार्य के लिए लोगों की नियुक्ति करता है अब देखो ये आपको कल्पना नहीं करनी कौन देख रहा है मैं देख रहा है किससे देख रहा है आंखों से देख रहा है तो आंखे यह एक करण है इंस्ट्रूमेंट है देखने वाली आंखे नहीं है देखने वाला मैं हूं कान नहीं सुनते कानों के माध्यम से कोई और सुन रहा है हमारी वाणी नहीं बोल रही वाणी के माध्यम से कोई और बोल रहा है आपके कान नहीं सुन रहे कानों के माध्यम से कोई सो रहा सॉरी सुन रहा है स्लीप ऑफ टर्न देखो बहुत सरल है कोई कठिन नहीं है तो इस प्रकार से एक ही प्राण भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण प्रतीत होता है कि वो अनेक हो गया ये जो हम आपको उदाहरण देते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से जो करके छोड़ मत देना कई बार यही होता है एक बार एक पंजाबी अम्मा हमारे एक स्थान में मिली सत्संग चल रहा था और वहां बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा था तो ये आके बैठी किसी काम से आई थी एक दिन बैठे दूसरे तीसरे दिन कहते हो स्वामी जी आप जोक नहीं सुना रहे हो हम आपको हमेशा सुनते हैं पिछले दो दिन से एक भी जोक नहीं सुनाया उस दिन मुझे समझ में आया लोग मुझे समझते हैं मैं जोकर हूं देखो अरे बाबा मैं तत्व की बात कर रहा हूं जोक इसलिए कि आपकी नींद खुल जाए भक्ति के सत्संग में लोग सोते हैं और उन सोए हुए लोगों को उठाना पड़ता है तभी तो बात करेंगे ना तो ये बाबा जी लोग भक्ति वाले क्या करते देखते कि काफी पब्लिक सो रही है सियावर राम चंद्र की जय और फिर उनको सिर्फ अब हम तो वैसा बीच में बांग नहीं मांग मार सकते सिया और रामचंद्र की जय तो इसीलिए बीच में एक जोक सुना दो हा फ्रेश हो जाते दो प्रकार के लोग हंसते हैं पहले जो पहली बार सुनकर के समझ के हंसते हैं दूसरे जो सो रहे होते वो जग जाते क्या हो गया क्या हो गया यही जोक हो गया <laughs> तो एक जोक पर दो हंसी होती है <laughs> नारायण <रहें। laughs> तो यह जो प्राण अवदेह को किस प्रकार से धारण करता है पायुपस्थे अपनम चक्षुश्रोत्रे मुखनासीकाभ्याण स्वयं प्रातिषते मध्ये तो सामना एष ही एक अन्न समयती तस्माता सत्ता शीशो <coughs> पायुपस्ते पायुश्च उपस्थ पायुपस्थम तस्वीर अपमान पुरुष आदि तो जो हमारा निचे की जो हमारा की दो छेद है अपन अपान वायु होता है और वहां शरीर में से मूत्र और पुरुष इत्यादि को निकालने का काम यह अपान प्राण करता है इसको अपान कहते हैं तो वही जीव वही जीवन निम्न भाग में अपान का कार्य करता है <coughs> तथा उसी प्रकार से चक्षु श्रोत्रे श्रोत्रम च तस्मीन मुखनासिका अभ्यां, मुखनासिका अभ्यां, उसी प्रकार से प्राण राजा के जैसा मुख नासिका इत्यादि में रह करके श्रोत्र श्रवणेन्द्रिय और आखे इसमें रह करके वो अपने आप को सबसे ऊपर रखता है श्रोत इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय श्रोत इंद्रिय और चक्षु ये दो मनुष्य के सबसे महत्व की चीजें होती है यही से संसार शुरू होता है देखो जगत क्या है नाम रूप नाम को ग्रहण करने वाला इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय रूप को ग्रहण करने वाला इंद्रिय हमारी चक्षु आंखें जिसने आंखें और कान बंद कर लिए उसके लिए जगत गायब हो गया इसीलिए एक साधना की प्रक्रिया में कहते आप शांत हो कि आंखें बंद करो रूप गायब हो गए अब इस नाम को शब्द को गायब करना है तो उसके लिए शांत बैठ लिए और शब्द के अभाव का श्रवण करो देखो पूरा नाम रूपात्मक जगत गायब हो गया क्योंकि जगत क्या है अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचमशकम आद्य ब्रह्मरूपं ब्रह्मरूपम जगत रूपं नाम तत्व रूप ही जगत है रूप को तो हम हटा सकते हैं आंखें बंद करके हिप्पोपोटामस के जिसे हम कान बंद नहीं कर सकते तो वहां इस शांति का श्रवण करें ध्यान से सुनना शांति का श्रवण करते करते व्यक्ति को अशांति से द्वेष होने लग जाता है थोड़ी कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो ये शांत रखने वाले महात्मा बड़े गुस्सा करते हैं कितने बार कहा शांत रहो अपने अंदर में तो तूफान उठ रहा है दूसरों को कहते शांत रहो तो अशांति से जीतने के लिए शांति और शांति अशांति के परे जाने के लिए प्रशांति प्रशांति वो है जो अशांति के कारण विक्षेपित नहीं होती और शांति के कारण वर्धित नहीं होती वो है प्रशांति वो अपना स्वरूप है देखो। यह प्राण और और कान में आके बैठता है है समानो अशितम पीतम च जो हमने खाया पिया है, उसको ठीक करके डाइजेस्ट करके सब में समान कर देता है इसीलिए वही प्राण अब समान वायु के रूप में प्रकट हो गया तो तीन हो गए प्राण आखे कान में अपान मूत्र पुरुष में और जो समान है वो अपने मध्य प्रदेश में आ गया जो खाया पिया है उसको डाइजेस्ट करके पूरे शरीर में वो समान रूप से बांटता है यस्मान भुक्तम पीतम प्रक्षिप्तम अन्नम समम अग्ने अवदारियाम प्राप्त एक सप्त संख्य अर्शेषा दी तग्छति शीर्षण्य और जो हमने खाया पिया है उसको जठा अग्नि के द्वारा पचा करके उसमें से जो तेज ज्योति निकलती है ज्ञान निकलता है शक्ति निकलती है उसी के कारण हमारे सर में जो सात ज्योतिया है दो आंखें दो नासिका दो कान और एक जवान ये सात के साथ एकदम प्रकट हो करके अपने अपने कार्य में लग जाती है इसीलिए प्राण द्वारा दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाश आय अभिप्राय प्राण के कारण ही यह देखना सुनना इत्यादि सभी कार्य इंद्रियों से होने लग जाते हैं <coughs> तो तीन प्राण हो गए। आगे कहते हृदय ईशा आत्मा अत्र एक अत्र अतक नाड़ी नाम तासाम शतम शतम एक कश्याम दवासप्त दवासप्त प्रतिशा नड़ी सहसा व्यान चरती तो प्राण हो गया अपान हो गया समान हो गया व्यान जो है वो हमारे हृदय में निवास करता है और ये हृदय में क्या है बोले यहां से बहत्तर हजार नाडिया निकलती है बारीक बारीक बारीक पहले तो बड़ी बड़ी वेसल्स निकलती है फिर उनके ब्रांचेस होती है यहां उन्होंने दिया बहत्तर हजार नाडिया यहां से निकलती है बहत्तर बहत्तर केवल ने और उनमें जो व्याप्त है उसको कहते व्याना का आत्मा त्मा यही इस हृदय में जो आकाश है उस आकाश में यह व्यान वायु या व्यान प्राण रूप से लिंग रूप से रहता है अस्विन हृदय इस हृदय में इतने बहत्तर हजार बहत्तर हजार अनेक प्रकार की शाखाए इनके हो जाती है आंसू नाड़िसु व्यान वायुश्चरती व्यानों व्यापना इन भिन्न भिन्न नलियों में यह वायु व्यान प्रचार करता है इसलिए इसको व्यान वायु कहते हैं इसी के कारण खून में ऑक्सीजन को ले आना और अनावश्यक जो टॉक्सी है उनको निकाल देना ये काम इस व्यान वायु का होता है आदि वर्तते जैसे सूर्य की संपूर्ण जगत में फैल करके हर जगह पहुंच जाती है इसी प्रकार से यह अव्यान वायु जो है यह हमारे संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके सब कुछ पहुंचाता है संधि स्कंध मर्म देश प्राण पान वृत्त मध्य उदभूत वृत्ति कर्तृत्म कर्म करता भवती और यह जो व्यान वायु है इसका विशेष करके ये जो संधि स्थान है जोड़ है अपने हड्डियों के वहाँ विशेष रह करके मर्म स्थल में रह करके यह इसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है ऐसा ही व्यक्ति अच्छे अच्छे पराक्रम कर्म करने के लिए संभावित होता है यह व्यान का कार्य है तो चार वायु हो गए प्राण अपान व्यान समान अब पांचवा है उदान वायु अथ एक जो ऊर्धव उदान पुण्य न पुण्यम लोकम नापे नापम उम एव मनुष्य लोकम और जो अब एक नाड़ी है जो ऊर्ध्गामी नाड़ी है बाकी की सभी के सभी नाड़ियां अधोगामी है ऊर्धवगामी नाड़ी को कहते हैं सुषुमना नाड़ी तो ये जो दो नाड़ियां है इडा पिंगला और इडा पिंगला जो है वो हमको बाहर ले जाती है इन ईडापिंगला को इकट्ठा कर लो सुषुम्ना में एक होकर के जब उर्ध्वगामी हो गई उर्ध्वगामी होने के बाद इन दोनों को एक होने के बाद उसी को सुषुम नानाड़ी कहते हैं इस सुषुम नाडी में यह जो उदान वायु है देह का त्याग करते समय अपने अपने कर्मों के अनुसार पुण्य कर्म किए हैं तो ये उदान वायु इस सुषुम्ना नाड़ी से हमको पुण्य लोक में ले जाएगा और यदि पाप किए हैं तो पाप लोक में ले जाएगा और यदि दोनों का बैलेंस ठीक हो उभ्याम एवं मनुष्य लोकम फिर ये मनुष्य लोक में ये जीव पैदा होता है देखो अब इस कहानी को सुनते समय ध्यान रखना ऐसी कहानी युग वशिष्ठ में भी आती है एक राजा के पुत्र थे पुत्र था और उसकी दाई थी रोज उन सभी राजकुमारों को कहानियां सुनानी है अब ये रोज के रोज कहानी कहाँ से लाएगी नई कहानी सुनाओ कल की सुनाओ कल सुन नहीं पाए थे फिर वो शुरू करती है एक गांव था एक तीन गांव थे एक तीन गांव थे वो तीन गांव ऐसे थे कि जिसमें दो आदमी मरे दो गांव ऐसे थे जिसमें एक भी जिंदा नहीं था और एक गांव ऐसा था जिसमें एक भी पैदा नहीं हुआ था अच्छा फिर क्या हो गया उसमें तीन कुमार थे दो मरे हुए थे एक जिंदा था अच्छा फिर क्या हो गया उन्होंने तीन मटके बनाए दो कच्चे थे एक पका नहीं था बहुत बढ़िया है फिर वो उस मटकों को बेचने के लिए निकल पड़े बीच में तीन नदियां आई दो नदियों में पानी नहीं था एक सूखी थी अच्छा फिर वो तीन बोट लेकर निकली वही तीन बोटों के नीचे से दो को छेद था ऊपर से वो खुली थी अच्छा फिर क्या हो गया जाकर करके उन्होंने नदियां पार करके एक मार्केट में गए उन्होंने तीनों मटके बेच दिए रियली फिर क्या हो गया उनको तीन रुपए मिले फिर दो खोटे एक ठीक नहीं था कहानी कितने बढ़िया चल रही है कुछ हुआ है इसमें जब ये बात पक्की हो गई जीव नाम की कोई व्यक्ति नहीं है तो ये पाप पुण्य धर्म ऊपर जाता नीचे आ जाता है इसी में आदमी फंस जाता है देखो अतः एक ऊर्ध उदान पुण्यन पुण्यम लोकम नहीं पापे न पापम उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम देखो पाप पुण्य की निर्मित केवल कर्तृत्वाभिमान से होती है देखो कोई भी कर्मकांड करते समय आप लोग जानते हैं पहले संकल्प लेना पड़ता है हाथ में थोड़े चावल ले लिया पुष्प ले लिया पानी डाल दिया और फिर उसको अपने घुटने पर रख करके ढक करके रख दिया और फिर पंडित जी बोलते हैं बोलो मेरे बाल पता नहीं वो क्या बोलते हम भी अपने मुंह हैं ममोपात समस्त दुरी द्वारा अमुक का पुत्र स्थान में अमुक देश में उसका सत्यानाश करने के लिए अमुक अमुक कर्म का कर देखो संकल्प होने के बाद ही कर्म निष्पन्न होता है यदि संकल्प नहीं हो तो कर्म नहीं हो सकता तो ये पाप पुण्य धर्म अधर्म इनकी निर्मित तभी होगी जब हम में हमें कर्तृत्वाभिमान है तब तो पूरी साधना यही है इस कर्तृत्वाभिमान को हमको बंद करना है ये कर्तृत्वाभिमान हमको बहुत परेशान कर रहा है तो इस पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोग पाप के द्वारा पाप लोग और दोनों की पाप पुण्य के तो मनुष्य लोग में आते हैं और यहां आने के बाद फिर चॉइस है और पुण्य करो स्वर्ग में जाओ और पाप करो नरक में जाओ अब कब तक ये जाने आने का धंधा करोगे महाराज यहां से हमेशा के लिए हट जाओ ना उद्योग का लेना ना माधव को देना मनुष्य बुरे कर्म से अपने आप को बचा सकता है अच्छे कर्मों से अपने आप को बचाना बड़ा कठिन है देखो आदमी को उसकी नशा चढ़ जाती है एक बार हमारे हरिद्वार में नशाबंदी का कार्यक्रम हुआ था तो वहां वहां के जो समाज सेवा करने वाले बाबा जी बाबा जी होके समाज सेवा कोई नहीं कर सकता तो ये बाबा जी होकर समाज सेवा कर रहे उन्होंने निर्णय ले लिया सभी बाबा जी ने धर्म परिषद बनाई जिसको कोई रिकोगनाइज नहीं, नहीं करता और बना करके वहां नियम पास किया हरिद्वार में किसी ने भी नशा नहीं लेनी चाहिए तो महात्मा जी के पास पहुंच गए महाराज जी पहले आप साइन करो फिर सब लोग करेंगे उन्होंने कहा मैं साइन करूंगा मुझे पहले बताओ नशा किसको कहते बोले यही है कोई दारू आफिम बीड़ी पान गांजा बोले नहीं इतने आदमी को सौंदर्य की नशा होती है शरीर की नशा होती है पावर की नशा होती है पैसे की नशा होती है बेवकूफ़ी की नशा होती है देखो संतो आदमी इसी नशा में फंस जाता है और फिर यही सोचता है कि यही सब कुछ है फिर ये हो गया कथम अध्या कैसे ये देह को ये जीव धारण करके रखता है अब बाहर के जगत को कैसे धारण करके रखता है यह अगला प्रश्न है उसको हम कल के सत्संग में लेंगे पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमदे पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते शांति पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ ओम, पूर्नम पूर्नम आत, ओम शान्ति, शान्ति, शान्ति, हरी ओं श्रीगुरभ्यो नम ओम <coughs>